विवेक चुनावी ब्रह्म निरूपण अतः पर ब्रह्म सद्वितीयुद्ध विज्ञान घर निरंजनम प्रशातमाद्यहीन वक्रिय इसलिए पर ब्रह्म शुद्ध विज्ञान घन निर्मल शांत आदि अनंत रहित अक्रिय और सदैव आनंद स्वरूप है कृत निरस्त मयाकृतसर्वेद नृत्यम सुखम निष्कल प्रमेय अरूपम व्यक्तमनाख्यम व्यय ज्योतिष चकास्ति वह समस्त मायिक भेदों से रहित है नित्य सुखस्वरूप कला रहित और प्रमाणादि का विषय है तथा वह कोई अरूप अव्यक्त अनाम और अक्षय तेज है जो स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है ज्ञातृगेय ज्ञान शून्यम अनंतम निर्विकल्पकम केवल अखंड केवलाखंड चिमात्र पर बुध बुद्धजन उस परम तत्व को ज्ञाता ज्ञान और ज्ञे स्त्रिपुटी से रहित अनंत निर्विकल्प केवल और अखंड चैतन्य मात्र जानते हैं अहे मनुपादेय मनोवाचा मगोचर अप्रमेय मनाद्यंत ब्रह्मपूर्ण महन्म व ब्रह्म त्याग अथवा ग्रहण के अयोग्य मनवाणी का अविषय अप्रमेय आदि अंतरहित परिपूर्ण तथा महान तेजोमय है महावाक्य विचार तत्व पदाभ्या ब्र्मात्मनुशोधित श्रुवा तयस्तत्वी समय एक प्रतिपाद तत्वसी छांदो्योपनिषद छ आठ वाक्यों के तत् और पदों से शोधन करके कहे हुए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 उन सूर्य और खद्योत जुगनु, राजा और सेवक समुद्र और कूप तथा सुमेरु और परमाणु के समान परस्पर विरुद्ध धर्म वालों का एकत्व दक्षार्थ में ही कहा गया है वाचार्थ में नहीं तय उपाधिकलो न वास्तव कचिद उपाधिश माया महदादि जीवस्य जीवस कार्यम शुप्चकोशं उन दोनों का यह विरोध उपाधि के कारण है और यह उपाधि कुछ वास्तविक नहीं है ईश्वर की उपाधि महतत्वादि की कारण रूपा माया है तथा जीव की उपाधि कार्य रूप पंचकोश है धि परजीवयोस्तो सम्य निरासे न पर न जीव राज्य भटस्क तोरपोहे न भटो न राजा हे परमात्मा और जीव की उपाधियां हैं उनका भली प्रकार बाध हो जाने पर न परमात्मा ही रहता है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 तयो निराश करणीय ब्रह्म में कल्पित को अर्थात आदेशों नेति नेति बृहदारण्य गुपनिष् इत्यादि श्रुति स्वयं निषेध करती है इसलिए श्रुति प्रमाणानुकूल युक्ति से उपरयुक्त उपाधियों का बाध करना ही चाहिए नेदम ने कल न सत्यम द्रज्जो दृष्टव्यालवस्प्च इत्यम साधयुक्त यह पश्चाद कल्पित होने के कारण द्रज्जु में प्रतीत होने वाले सर्प और स्वप्न में भासने वाले विविध पदार्थों की भांति सत्य नहीं है ऐसी ही प्रबल युक्तियों से दृश्य का निषेष करने पर पीछे उन जीव और ईश्वर का जो एक भाव बचरता है नहीं जानने योग्य है ततस्तुत तो लक्षण या सुलक्ष तयोरखंड कर सत्व सिद्ध है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 इसलिए इस जगह जहत्य जहती लक्षण का प्रयोग करना चाहिए स वेद दत्त ये हईकता विरुद्धधर्माशम कथ्यते ये विरुद्ध धर्मुभत्रि वह देवदत्त यह है इस वाक्य में वह शब्द का परोक्षत्व और यह शब्द का अपरोक्षत्व इन दोनों विरुद्ध धर्मों का बांध करके जिस प्रकार देवदत्त की एकता ही बतलाई जाती है उसी प्रकार तत्वमसी इस वाक्य में तद पक्ष के वाच्य ईश्वर की उपाधि माया और तवम पद के वाच्य जीव की उपाधि अंतकरण इन दोनों के विरुद्ध धर्मों का बाध करके शुद्ध चैतन्यांश की एकता कही जाती है संलक्ष्य चिन्मात्रतया सदात्मनो अखंड भाव परिचीय ते बुधेह देव महावा क्य कथ्य ते ब्रह्मात्मनोरिखंड भाव